और जो लोग हमारी आयत में आपस में झगड़े करते हैं वो जानते हैं कि उनके भागने की कोई जगह नहीं